शांति, शांति, शांति। तलवकार साखिया के नोपनिषद ब्रह्म का निरूपण होने के समय में सिद्धांति ने कह दिया ब्रह्म का वास्तव स्वरूप तो निर्गुण निराकार है कठोपनिषद मंत्र दे करके सिद्धांति ने कह दिया अशब्दम अस्पर्शम रूपम अभ्यम इत्यादि पूर्व पक्ष कहा कि जो पदार्थ जिस धर्म विशिष्ट हो करके जाना जाता है वही उसका स्वरूप हो जाएगा इसमें चैतन्य ही ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा तो चैतन्य रूपेण ब्रह्म का निरूपण हो जाएगा, तो जाएगा। सिद्धांति कहता है कि चैतन्य रूपेण जो निरूपण होगा किंतु ये चैतन्य है इसका अनुभव तभी होगा अगर कोई उपाधि साथ में होगा तो देह इंद्रिय इत्यादि ये सब उपाधि होने पर ही इसका अर्थात चैतन्य का भान होता है चैतन्य का भान होता है अर्थात परोक्ष रूपेण जो प्रकाश करता है ये उपाधियों को वही चैतन्य है इस प्रकार की जाना जाता है टीका में हम लोग देख रहे थे पंचम पंक्ति में अंतकरणादि का अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का अर्थ भान भान को उपलब्य अर्थात तो देख करके अंतकरण है ऐसा पता चलता है तो जो यद उपाधि का अभिव्यक्ति का निमित्त उपाधि का भान होता है तो उपाधि का अभिव्यक्ति का जो निमित्त है वही चैतन्य वही ब्रह्म इस प्रकार की निर्देश किया जाता है आगे पूर्व पक्ष इसके ऊपर शंका करता है ननु उपाधीर उपहित संबद्धो भवति उपाधि जैसे स्फटिक के लिए उपाधि हम लोग विचार में व्यवहार कर लेते हैं रक्त पुष्प जो रक्त पुष्प हुआ उपाधि वो उपहित के साथ संबद्ध हो करके ये उपधेय को उपहित बना दिया उपाधि आने से पहले उसको कहा जाएगा उपध्यय जिसके पास उपाधि आएगा अभी उपाधि आ जाने के बाद उस उपाधेय को कहेंगे अभी उपहित तो उपाधि उपहित दोनों परस्पर में संबंध संबद्ध होते हैं ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है अभी चैतन्य हो गया उपधेय अंतःकरण देह इंद्रिय इत्यादि सब हो जाएंगे उपाधि ऐसा सिद्धांति ने कहा पूर्व पक्ष कह रहा है कि चैतन्य से तो कथम देहाधिर उपाधिर इतिहास्य आह चैतन्य असंग है असंग का कोई उपाधि नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष का कहना है आह सिद्धांती उसका उत्तर देता है भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में वाक्य का आधार तक हम लोग देख लिए थे तद अतक्रिय उपाधिद्वारण विज्ञान आदि शब्दे निर्देश्य यहाँ तक हम लोग देख लिए हो गया अटीका में आगे अभी जो पूर्व पक्ष शंका किया कि चैतन्य असंग है तो उपाधि के साथ संबंध कैसे होगा सिद्धांति उसका उत्तर दे रहे भाष्य में तद तदनुकारिवाद देहादि वृद्धि संकोच छेदादिषु नाशेश न ना स्वतः तद अनुकारित उपाधि का अनुकरण करता है ये चैतन्य <tose32> उपाधि का अनुकरण करता है अर्थात तो तो उपाधि के जो धर्म है उसको अपने में मान लेता है ये चैतन्य साक्षी आत्मा तो उपाधि का धर्म को अपने में मान लेता है मान लेता है अर्थात तो मान लेता है जैसे वास्तव नहीं है तद अनुकारित्वाद यहाँ भी तद अनुकारि इव इसी प्रकार की उपाधि कहा गया देह इंद्रिय ये सब अंतःकरण इत्यादि देहा आदि का वृद्धि संकोच अंतःकरण इत्यादि का अर्थात वृत्ति परिवर्तन हो जाना अंतःकरण में जो सब वृत्ति चलता है ये सब का परिवर्तन हो जाना ये सब अंतकरण भी उपाधि हो गया देह आदि का वृद्धि संकोच होने से मैं मोटा हो गया पतला हो गया अंतकरण का वृत्ति परिवर्तन हो जाने से मैं सुखी हूँ दुखी हूँ इस प्रकार की और देहादि का छेद आदिशु नाशेचु देह का छेद हो गया तो कहता है कि मेरा कट गया देह का नाश हो जाता है कहता है कि मैं मर मर जाऊंगा इस प्रकार की सब उपाधि का धर्म को अपने में आरोपण जैसा कर लेता है न स्वतः वास्तविक इसका उपाधि के साथ कोई संबंध नहीं होता है तो अनुकरण करता हुआ जैसे लगता है इसके लिए टीका में दृष्टांत देते हैं यथा जले कंपमाने माने कंपत इले जले कंपमाने कोई पात्र में जल है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है अभी वो पात्र में जो जल है वो जल अगर कंपन होगा तब सूर्य में भी कंपन नहीं होगा अच्छा तो इसलिए कहते हैं कि सबिता कंपत तो सूर्य कंपत है जैसा लगता है कौन सा कहते हैं जल पात्र में दिखने वाला सूर्य वो कंपन होता है जैसा ऐसा लगता है और विद्यमान अगर वो पात्र नष्ट हो गया कहेंगे वो जो दिखता था सूर्य वो भी नष्ट हो गया जैसे ये कहा जाता है बालक बुद्धि अभिवेकी बुद्धि से ऐसे सब ज्ञान होता है इसी प्रकार के विद्य इवो इति दोनों जाग में इवो शब्द कहा गया वास्तव ऐसा नहीं होता है जैसे ये दोनों दृष्टान्त तो दिया गया इसी प्रकार की मिथ्या तदर्म भागीवाद जो चैतन्य है वो मिथ्या तद धर्म भागी तद धर्म तेषा धर्म उस धर्म को भजते भागी ये चैतन्य किसका धर्म को भजन करता है देहादि उपाधियों का इसलिए तत्धर्म तत्पद से उपाधि उपाधि धर्म का भागी है और उपाधि धर्म का जो भागी हुआ वो वास्तव हुआ इसलिए मिथ्या कह दिया गया तद धर्म तो ये जो तो ये मिथ्या हो गया तद धर्म में मिथ्या नहीं तद धर्म भागी हो जाना जो ये मिथ्या है वास्तव उसका धर्म को ये प्राप्त नहीं कर रहा है तो <coughs> सबितुर जलम उपाधिर इति उच्यते। जैसे ये सविता सबितुर जलम उपाधी, सवितु विभक्ति हो जाएगी ष्ठी सविता प्रथमा जैसे कहा जाता है कि ये सूर्य के लिए जल उपाधि हो गया क्योंकि जल का जो धर्म सूर्य अभी उसका अनुवर्तन करता हुआ जैसे लगता है जल में क्या धर्म ऊपर पंक्ति में कहा गया था क्या हो रहा था कंपन ये जल में कंपन है उसको सूर्य जैसे अनुवर्तन कर रहा है अपने में मान रहा जैसे ये दृष्टांत हो गया इसलिए सविता का सूर्य का जल उपाधि हो गया न तो संबंधात सविता सूर्य और जल में कोई वास्तव संबंध नहीं हो गया क्यों दूरस्थायु जल और सूर्य परस्पर से दूर में है तो संबंध नहीं हो रहे संयोग आदि अयोगात जल और सूर्य का बीच में कोई संयोग नहीं है इसी प्रकार हो गया दृष्टान्त तदवत ये पुराना पुस्तक में यहाँ देहा देह हो गया था नया में तो ठीक होगा देहा देर देहा देर वृद्धि संकोच छेदादिषु दाहादिषु नाशेशु चैतन्य से मिथ्या देहध धर्म भागीवाद देहादेर उपाधिव अभिधीयत इतर्थ जैसे दृष्टांत हो गया सविता और उसके लिए उपाधि हो गया जलम इस प्रकार की तद्वत देहादेह ष्ठी देहादि हो गया उपाधि उपाधि का धर्म कहते हैं कि वृद्धि संकोच छेदादिशु देह का छेद हो जाता है कट जाता है दाहदिशु दाह हो गया नाशेषु देह नाश होना चैतन्य मिथ्या देह धर्म भागित्व ये चैतन्य देह का धर्म को मिथ्या अपने में आरोपण कर लेता है आरोपण हो जाता है जैसा लगता है तो मिथ्या देह धर्म भागित्व से देहादेर उपाधित्वम जैसे जल सूर्य के लिए उपाधि हो गया इसी प्रकार देह चैतन्य के लिए उपाधि हो गया अभिधेयत इत्य ऐसे कहा जाता है उपाधि और उपधेय ये दोनों में भेद ज्ञान नहीं हो पाना अभिवेक है और ये दोनों में भेद ज्ञान हो गया वो ज्ञानी हो गया वो जान लिया तो यहा उपधेय दृत दार्ष्टांतिक में उपध्यय कौन है चैतन्य और उपाधि देहादि तो देहादि से चैतन्य का भेद इतना भान हो जाना सब ज्ञानी हो जाएंगे तो सुबह से शाम तक यही करना है कि हम चैतन्य हैं देहादि से हम अलग हैं इसको बार बार विचार करके धीरे धीरे दृढ़ करना है कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है ये संस्कार बनाना ही पड़ेगा चाहे चक्की पीस करके हो चाहे अर्थात शरीर को पीस करके हो कैसे भी हो ये संस्कार तो बनाना ही पड़ेगा आगे अभी तक तो हो गया कि सिद्धांति दृष्टांत दे करके समझा दिया कि चैतन्य वास्तविक देह के साथ ये उपाधियों के साथ संबंध नहीं होता है केवल मिथ्या भ्रांति से मानता है ननु न स्वत चैतन्यतया निरूप्य ब्रह्म कथम तरी तद अनुभव अगर आपने कह दिए कि उपाधि का उपस्थिति से ही चैतन्य है बोल करके हम जानते हैं उपाधि नहीं है तो चैतन्य का कोई मतलब जानने का उपाय नहीं है ऐसा आपने कह दिए तो स्वतंत्र रूप से चैतन्य को जानने का कोई उपाय नहीं है अगर आप कह दिए स्वतः चैतन्यतया न निरूप्यते ब्रह्म तो निरूपण आप नहीं कर पाएंगे सर्वदा किसी के साथ मिलकर के रहने से ही इसका निरूपण होगा तब तो ये कठिन है जो हमेशा कितना कोई व्यक्ति दिखता है हमेशा दिखता है कि लाल कोट काला कोट पहन करके रहा है अभी ये जो काला कोट पहना है जब तक उसका शरीर अलग है ये कोट से इस प्रकार के निश्चय नहीं किया जाता हम मानते वही रहेंगे कि वही इसका है कारणों का कवच जैसा कहेंगे वो उसका तो शरीर है अगर कभी भी हमको भेद भिन्न भान नहीं होगा तो कैसे जानेंगे इसका कुछ वास्तव रूप अलग है वो तो हमेशा मिला होगा उसी के साथ दिखेगा अभी पूर्व का ये शंका है शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान फिर कैसा होगा कथम तरही तद अनुभव आठ नंबर टिप्पणी दिए हैं तद अनुभव निरुपाधिक ब्रह्म अनुभव अगर सोपाधिक्वे नहीं सर्वदा ज्ञान होगा फिर निरूपाधिक ब्रह्म का, का ज्ञान होगा कैसे और सोपाधिक ब्रह्म का, का ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी तो जिसका हो ज्ञान से मुक्ति हो जाना है उसका अभी आप कहते हैं उपाय नहीं है और जिसका ज्ञान जिस हो से मुक्ति होना है ए मतलब जिसका जिस ज्ञान से मुक्ति नहीं होना है उसी को ही हम जान सकते हैं ये तो आप हमको व्यर्थ काम में लगा देते हैं ऐसा पूर्व पक्ष का शंका है सिद्धांत कह दिया स्वतु भाष्य में इति स्थितं भविष्यति स्वतः ब्रह्म का जो निरूपाधिक स्वरूप है तो वो बीजानता ज्ञानी नाम जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए वो अभिज्ञात है अभिज्ञात अर्थात अपने से भिन्न रूप से नहीं जाना जाता है सोपा तो अधिक हो करके ही उसका भान होता है अनुभव होता है और उससे जान लेते हैं कि वास्तविक हम है जैसे कभी भी कोई व्यक्ति अपना मुख को नहीं देख पाएगा ये बात निश्चित तो हम लोग जानते हैं कोई देख लिया आज तक अपना मुख को कोई देख लिया किंतु दर्पण के सामने जब हम खड़े रहते हैं हमको कोई शंका होती है क्या हमारा मुखो है नहीं है नहीं है तो इसी प्रकार के जब भी मुख को जानते हैं प्रतिबिंब को तो जानते हैं किंतु प्रतिबिंब को जान करके हमको कितना दृढ़ निश्चय हो जाता है मुख तो है तो मुखल मतलब मुख कौन सा है कहते हैं यही तो मेरा मुख है कैसा निश्चय हो जाता है इसी प्रकार की वृत्ति प्रतिबिंबित तो चैतन्य को जान करके साक्षी को उतना ही निश्चय हो जाएगा ये तो हम ही तो है इतना निश्चय ये हो जाना है अपने से भिन्नत्व न जानने का कोई उपाय नहीं है अर्थात अभिन्न जो भी लोग जानते हैं जानते हैं कि हम ही है वो तत्व विजानतम अभिज्ञातम अपने से भिन्नत्व न नहीं जानता और विज्ञातम अभिजानतम जो लोग वास्तव ब्रह्मो को नहीं जानते हैं वही लोग कहते हैं कि हम तो ब्रह्मो को अपने से भिन्न तव जानते हैं अपने से भिन्न तव वो लोग ऐसे शब्द व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि उतना उनको विषय का स्पष्टता भी नहीं होगा तो किन्तु वो लोग कहेंगे कि हम ब्रह्म को जानते हैं इस प्रकार के अर्थात वो अपने से भिन्न तवे न जान करके कहते हैं इति स्थितम भविष्य स्थितम अर्थात स्फुटम भविष्यती आगे इसका विचार आएगा जो मंत्र आगे आएगा यश मतम ततम मतम ये दश आगे मंत्र आएगा उस मंत्र में ये बात को स्पष्ट करेंगे कहते हैं अच्छा आगे टीका में अविष भिशे तय विषयानुपरक्त चिद स्फुर ब्रह्माुभव इत ऊपर पंक्ति में अंतिम पूर्व पक्ष कहा था कथम तरी तद अभव ये ब्रह्म का फिर अनुभव कैसे होगा अगर सोपाधिक उपाधि विशिष्ट होकर के ही होना है निरुपाधिक का कैसे अनुभव आएगा सिद्धांति उसके उत्तर देता है अविषय तया एव अनुपरक्त चित स्फुर विषय वृत्ति होगी जिसमें कोई विषय नहीं रहेगा अविषयतया एव अर्थात विषय अनुपरक्त वृत्ति विषयाकार जब नहीं हो रहा है इस प्रकार की वृत्ति में जो चित्त का स्फुर हो रहा है वही ही ब्रह्मानुभव ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति न नंबर टिप्पणी कहते हैं सुलभः स्व अनुभव असंप्रज्ञाते खंडाकार अगर नहीं है तो कर लेंगे नया में नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं है कर लेंगे सुलभ स ये जो अनुभव है ब्रह्माकार वृत्ति अनुभव कहते हैं कि ये अनुभव सुलभ है आराम से हो जाएगा कब कहते हैं असंप्रज्ञात समाधो ये असंप्रज्ञात समाधि जब हो जाएगा कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगा किंतु तो असंप्रज्ञात समाधि ब्रह्म विषय को होना चाहिए हम गंगा जी विषय को भी, भी समाधि कर सकते हैं असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगा कहेंगे किन्तु उससे नहीं ब्रह्म विषय का असंप्रक ज्ञाता समाधि अगर होगा तो अर्थात ब्रह्म का वृत्ति अगर होगा तो इसलिए हम लोग का काम है कि हम लोग अगर ध्यान इत्यादि करते हैं अगर करते हैं तो तो जितना स्वरूप का ही ध्यान करें अन्य पदार्थ का न करें फिर आगे वहां से हटाना पड़ेगा परिश्रम होगा चित्त में जहां एक बार संस्कार बन जाएगा वहां से हटाना फिर कठिन पड़ेगा इसलिए ध्यान अगर करने का उद्यम भी करते हैं तो स्वरूप का ध्यान करें अरे ध्यान स्वरूप का करेंगे तो हमको पहले कुछ पकड़ में आना चाहिए क्या चीज है ये स्वरूप हमको पकड़ में आता है नहीं तो रोज और पांच रोज साष्टांग प्रणाम करके उसको पकड़ लीजिए जिस समय हम साष्टांग प्रणाम करते हैं वो हम उसी स्थिति में रहते हैं हम ध्यान देंगे उस हमारा ध्यान जिसको प्रणाम कर रहे हैं मिट्टी को शरीर को वो ध्यान न रखिए रख करके उस समय हमारा मन की स्थिति क्या होती है देखेंगे देखेंगे वो बंद रहता है तो वो जो बंद रहता है उसी संस्कार को पकड़ना है अर्थात तो उसी को आगे बार बार चिंतन करना है वही हो गया हमारा स्वरूप उसी का आगे धीरे धीरे अगर ध्यान करते रहेंगे शाष्टांग नहीं करने से भी हम जो घुटने में भी प्रणाम करते हैं तभी तो जब भी प्राण बंद हो जाता है अगर वो भी नहीं है प्राण को बंद कर लीजिए दो सेकंड के लिए बंद कर देंगे पांच सेकंड के लिए बंद कर देंगे और कहेंगे वृत्ति नहीं चलनी चाहिए ऐसा स्थिति को देख लीजिए वही उसी का ही आगे धीरे धीरे अगर संस्कार बढ़ाएंगे तो ब्रह्माकार कार्यवृत्ति का वो असंप्रज्ञात समाधि आगे अनुभव होगा सुलभ स्व अनुभव असंप्रज्ञाते समो आशयन आह अषयतः अच्छा आगे भाष्य में आगे पृष्ठा में यद्य ब्रह्मणो इति पूर्वेण संबंधः नहीं तो मंत्र देख सकते हैं आ, मंत्र आया था 48 पृष्ठा में मंत्र थोड़ा देख लीजिए पंक्ति और थोड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए मंत्र कहा गया यदि मन से सुबे देती दहरम एव अप्रह्मणो रूपम यद अश्य तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं भाष्यकार कह रहे हैं कि इसका अन्वय करने वाला है ब्रह्मणो रूपम यह जो ब्रह्म का रूप त्वम व्यथ क्योंकि पाठ में तो है ब्रह्मणो रूपम यदश्य आगे कहीं त्वम के साथ ही न चला जाए इसलिए कहते हैं कि यद अश्य ब्रह्मणो रूपम त्वम व्यथ इस प्रकार की अन्वय करने के लिए भाष्यकार रहे पूर्वेण संबंध यद है यद अश्य ब्रह्मणो रूपम पूर्वेण ब्रह्मणो रूपम पूर्व है यद्य बाद में है तो विपरीत क्रम में ये अर्थक्रम लगाना है पाठक्रमात्थक्रमो इसमें क्या प्रमाण देते हैं ना ना वो तो ठीक है तो वहां तो दोनों क्रमों में आ जाएंगे उसके लिए अग्निहोत्रम जुहोति या बागु पचती यहाँ पाठ क्रमों के अनुसार अनुष्ठान नहीं होना है अर्थक्रमों के अनुसार अनुष्ठान होना है अच्छा आगे भाष्य में न केवलम अध्यात्मोपाधि परिचिन्न से अस्य ब्रह्मण रूपम तव अल्पम व्यत्थ यहाँ जो कह दिया गया तव व्यत्थ ब्रह्मण रूपम यद्य इस प्रकार की मंत्र था उसका हम अर्थ निकालिए ब्रह्मण रूपम तव व्यत्थ जो आप जानते हो वो केवल अध्यात्म परिचिन्न में इस प्रकार की हम जो जानते हैं ब्राह्मण रूपों क्योंकि कहा जाता है आप ही ब्रह्म है तो हम विरोन जैसा मान लेंगे हम ही ब्रह्म विशिष्ट नहीं तो और थोड़ा ऊपर उठेंगे चार भाग जैसा कहते हैं कि इंद्रिय को आत्मा मानना मन को आत्मा मानना इस प्रकार की ये सब हो गया अध्यात्म उपाधि उससे परिचिन्न ब्रह्म अर्थात ये सब पदार्थ विशिष्ट होकर के मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की तो आप अगर मानते हो केवल अध्यात्म परिचिन्न से अस्य अल्पम् अल्प इति न अध्यात्म में जो परिचिन्न उसको जानता है इतना बात नहीं है यदपि उपाधि परिचिन्नस्य अस्य से अ ब्रह्मण देवेश यहाँ तक ये पंक्ति देवताओं में भी जो परिच्छि रूप को आप ब्रह्म बोल करके मानते हैं जो जिनका उपासना करते हैं तो ये उपासना करने वाले का अंदर में ये सब विवाद होता है वो राम जी का उपासक हो गया तो कहेंगे शिव जी का मंदिर है ना वहां हम नहीं जाते हैं कहेंगे तो ये अर्थात हम जिसको माने हैं वो ब्रह्म है और उसे भिन्न भी और पदार्थ है तो यहाँ मंत्र हमको ये कह रहे हैं अगर आप अधिदैवत देवता में भी कोई परिचिन रूप को ब्रह्म मानते हैं तो वो भी देवेशु बेथत्म तदपि नूनम दहरम एव नूनम अवधारणा में वो भी दहरम अल्प इति व्यथ जो आप जानते हो वो भी कम ही जानते हैं अर्थात उपास्य अगर हमारा परिचिन्न हो गया चाहे वो शिव हो चाहे विष्णु भगवान हो रामजी हो कृष्ण भगवान हो गणेश हो कोई भी हो अगर वो परिचिन हो गया तो वो भी अल्प है यद अध्यात्म यद, यद तदपि च देवेश उपाधि परिछिन्नवादरवात न निवर्तते जो अध्यात्म में आप ब्रह्म निश्चय कर लिए हैं अथवा यद अधिद अधिदेवता में उपास्य में अध्यात्म उपासक अधिदैव उपास्य तदपि जो अधिदेव है देवेशु उपाधि परिचिन चाहे वो देवता में भी हो किंतु उपाधि परिच्छि अगर हो गए तब तो वो दहरा अल्प हो गया न निवर्तते अज्ञान की निवृत्ति फिर नहीं होगी वही भेद बुद्धि तो रहेगी न निवर्तते अज्ञान जो दोष है वो दोष का निवृत्ति नहीं होगी कैसे है कैसे होगा वो दोष का फिर नाश कहते हैं यत् विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यंग नित्यं ब्रह्म न इति अभिप्रायः अभिप्राय तू कह करके पूर्व से अवचिन्न करते हैं अर्थात अध्यात्म अधिदैव में परिचिन्न नहीं विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम बहुग्री है विध्वस्त तो सर्वोपाधि उपाधि विशेषो यस्मात् अथवा यश सारे उपाधि जिसका नाश हो गया विध्वस्त अर्थात निरुपाधि का कैसा है कहते हैं शांतम कोई उपद्रव नहीं है अनंतम अनंतम अर्थात तीनों प्रकार की भेद रहित परिच्छेद रहित तीनों प्रकार की भेद भेद परिच्छेद हो जाएगा भेद एक प्रकार की परिच्छ अनंतम तो तीनों प्रकार की परिच्छेद नहीं है और देश काल वस्तु परिच्छिन्न ये नहीं होना ये एक बात हो गया और जब हम वस्तु परिचिन कहते हैं वहां भी वस्तु परिचन्न में भी तीन प्रकार की हो जाते हैं जो पंचदशी कहते हैं वृक्षश्य स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादि वृक्षांतरात सजातीयो विजातीय शिला तो एक में भी मतलब भेद में भी फिर ये तीन कोटि आ जाएगा स्वगत सजातीय विजातीय ये प्रकार की सब ये भेद नहीं है अनंतम अनंतम कह देने से उसका कोई अंतर नहीं है भेद नहीं है एकम अद्वैतम कहीं कहीं कहा जाता है ये सिद्धांत बिंदु का टीका में ब्रह्मानंद जी कहे गौड़ ब्रह्मानंद वो कहते हैं कि अनंत अर्थात स्वगत भेद का निराकरण करने के लिए और एकम कहने से सजातीय नहीं है क्योंकि एक है कहते हैं सजातीय नहीं है और द्वितीय नहीं अद्वितीय कहते हैं तो अद्वितीय कहकर के हम द्वितीय का निराकरण करते हैं द्वितीय अगर आ जाएगा तो विजातीय हो जाएगा तो इसलिए अद्वितीय शब्द के द्वारा विजातीय का निराकरण विजातीय भेद का निराकरण करते हैं एकम कहकर सजातीय भेद का निराकरण करते हैं इस प्रकार की कहीं कहीं कहते हैं अच्छा अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम भूमा अर्थात व्यापक जिसका और कोई परिच्छेद नहीं है नित्यम ब्रह्म न तथ सुवेद्यम सुवेद्यम अर्थात विषय आपने से इति अभिप्रायः यत एव क्योंकि अर्थात वास्तव ब्रह्म का यह स्वरूप हुआ अथ नु मे मीमस मीमस मीमांसम अथवा नु मन मीमांसम तब ते ते है ना अच्छा मीमांसम ते ते तब क्योंकि वास्तव स्थिति ऐसा है अगर अध्यात्म हो अधिदैव हो अगर आप ब्रह्म को परिचिन्न मानते हैं तब तो आप ठीक नहीं जानते है अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी और वास्तव निर्विशेष शांतम अनंतम एकम अद्वैतम अध्वेत, इस प्रकार की जानते हैं तब तो आप ठीक है जानते हैं अर्थात दोनों प्रकार की ये हो सकती है तो ये भ्रांति हो जाएगी यत तो एवं क्योंकि यहाँ विकल्प उपलब्ध हो गया अथ नू इसलिए नु नू, नू, कार्थ यहां के तस्मात मन्ये। तस्मात नू का अर्थ यहाँ बीतर्क तस्मात मनय अथ का अर्थ तस्मात् अर्थात वितर्क मनिए मै ऐसे आचार्य करें ऐसे मैं मानता हूं अद्यापि मीमांस्यम मीमांसम का अर्थ विचार्यम एवं और विचार करना आवश्यक है ते ते का अर्थ तब विचार का विषय कहते ब्रह्म ब्रह्म का वास्तव स्वरूप में विषय में और विचार करना है एवं आचार्योक्त शिष्य है समानाधिकरण है आचार्योक्त है शिष्य है समाज कैसे कहेंगे आचार्यण उक्त है शिष्य तो उक्त में किस अर्थ में फिर निष्ठा हुआ कर्मणि जिसको कहा गया उक्त शिष्य अभी उक्त में कर्मणि निष्ठा करेंगे तो ये शिष्य को कहेगा ना वाक्य को कहेगा को नहीं कहेगा तो कि वस धातु का कर्म क्या है शिष्य वाक्य नहीं है किसको कहा कहते शिष्य को कहा क्या क्या चीज कह दिया वो तो वस धातु का कर्म है ना अभी वस धातु का कर्म वाक्य भी होगा शिष्य भी होगा तो कैसे हो जाएगा एक धातु का दो कर्म कैसे हो गया कर्म का धातु है क्या श्लोक है कर्मयुग सद कथितम तथा नी सिया तो उसमें ब्रू धातु है है, होने से यहाँ वत्स व्यवहार हुआ ये दिकर्मोक हो जाते हैं एवं आचार्य उपत शिष्य आचार्य के द्वारा इस प्रकार कहा गया जो शिष्य एकांत उपविष्ट, एकांत में फिर मतलब विचार करके एकांत में अर्थात एकांत शब्द का वास्तविक अर्थ होता है कि एक स्थूल हो सकता है के सूक्ष्म हो सकता है साधारणतया तो हम एकांत में जाएंगे कहेंगे भाई हम थोड़ा जाएंगे कहाँ जाएंगे थोड़ा एकांत में जाएंगे आप कहेंगे भाई एकांत तो शास्त्र ऐसा कहता है एकांतम द्वैतवर्जनम एको भिक्षुर यथोक्त तो सैत द्वा तो मिथुनम स्मृत त्रयोग ग्राम साम्षातम ऊर्धम तो ये तो बार बार विचार करते हैं जानते हैं अभी ये श्लोक में नहीं भिक्षो चतरी कर्माणी पंचम अच्छा स्नानम शौचम तथा नित्यम एकांत शीलता ये नित्यम एकांत शीलता चार चीज कहा गया भिक्षो चतरी कर्माणी पंचमोपद्य थे भिक्षु का साधु को ये चार कर्म करना चाहिए पंचम तो नहीं है तो स्नान करेंगे फिर और शौच भिक्षा तो स्नानम मनोमल त्याग मन का मलत्याग करना अर्थात मल में मल अर्थात वासना इसको त्याग करना यह स्नान हो गया शौचम इंद्रिय निग्रह इंद्रिय का निग्रह करना यह शौच है मन का अगर वासना रहेगा अधिक तो इंद्रिय निग्रह नहीं हो पाएंगे इसलिए स्नान करके आगे फिर शौच करेंगे तो भी <laughs> क्या क्या वासना अगर ज्यादा रहेगा तो आप इंद्रियों को हटा नहीं पाएंगे तो ठीक है ये मान ले सकते हैं इंद्रिया थोड़ा सा अगर हटेंगे विषय से, से तभी तो आप वासना को हटा पाएंगे इंद्रिया बहुत प्रवृत्त होते हैं तो वासना को तो छुआ भी नहीं जा सकता वो बात ठीक है ठीक है ऐसे ही मान लेंगे पहले शौच करके आगे स्नान कर आगे भिक्ष ब्रह्मा मृतम पिबेत भिक्षम ये भिक्षा क्या है कि हैं ब्रह्मा अमृतम पिवेत अर्थात तो वेदांत श्रवण विचार ये करे और एकांतम अगर ब्रह्मा अमृत ब्रह्म अमृत रूप को भिक्षा अगर ग्रहण करेगा आगे कहते हैं एकांतम द्वैत वास्तव एकांत वही है कि द्वैत बुद्धि नहीं होने तो एकांते उपविष्ट अर्थात तो द्वैत को अभी निराकरण करने का उद्यम करके अब उसमें स्थित हो गया समाहत यहाँ स्थूल में भी ले सकते हैं थोड़ा जा करके अकेला बैठ करके विचार किया किंतु अद्वैत का ही विचार किया एकांते उपष्ट सहित सन् होकर आचार्य आगम अर्थत्चारकत निर्धार्य स्वाभव कचार्य सकाशम उपगम्योवाच मे अहम अथईदान विदिम ब्रम्हेती यथोक्तम आचार्यण आगमम आगमम यथोक्तम आचार्यण आचार्य के द्वारा जैसे कहा गया था आगम ब्रह्म का स्वरूप के लिए आचार्य कहे थे अन्य देव तद अथवा अविदिता अधि ये आचार्य का वाक्य था ये हो गया आगम तो यथोक्तम आगमम आचार्यण जो प्रोक्त कहा गया था उसको अर्थत्व विचार्य अभी अर्थ से उसका वास्तव तत्व को और विचार करके क्योंकि विदित से भी अन्य है अविदित से भी अन्य है इस प्रकार और स्पष्ट विचार करके तर्क तधार्य तर्क से भी निर्धारण करके पहले श्रवण होना चाहिए आगे तर्क अर्थात मनन होना चाहिए आगे स्वानुभव कृतवा निधिध्यासम से उसका अनुभव भी करके जहाँ परम्परागत श्रवण भी हुआ है हमारा युक्ति भी उसको निश्चय करता है और हमको अनुभव भी हुआ है ये तीनों कहते हैं कि ये तीनों जहां रहेंगे वो तो निश्चित प्रमाण है तो निश्चय प्रमाण का ये तीनों साधन है स्वानुभव कृत्वा करके आचार्य सकाशम उपगम्य हमको जो अनुभव हुआ उसको फिर कसौटी में थोड़ा उसको माफ लेना चाहिए नहीं तो हमको कुछ ना कुछ अनुभव हो गया और हम उसको ब्रह्म मान करके बैठ जाएंगे इस प्रकार की नहीं है आचार्य सकासम उपगम्य उवाच आकर के कहा अहम इदा अथ अहम ईदानी मन्ये विदितम् अभी मैं मानता हूँ कि मेरे को ठीक इसका अनुभव हुआ ज्ञान हुआ इस प्रकार के तो इसलिए कहा गया कि जितना भी साधन करे किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का प्रत्यक्ष सराना आवश्यक है नहीं तो ये अंतिम पर्याय में महान धोखा हो सकता है ये होना कठिन है कि हमको जो अनुभव हुआ वो ठीक हुआ नहीं हुआ अगर वेदांत विचार करके सारे संशय दूर हो गया है तो वो कर ले सकता है वो अर्थात जान लेगा कि ये वास्तव अनुभव हुआ अथवा नहीं हुआ अगर इतना दृढ़ वेदांत का सब संशय का दूर नहीं हुआ तो संशय हो जा सकता है अच्छा है कि वेदांत में भी विचार करते रहें और और ग्रंथ विचार करते रहें और साथ साथ में ये सब अर्थात तर्क अन्... मनन भी करें और ध्यान भी करते रहें ध्यान अर्थात निधिध्यासन करें स्वरूप का ही ध्यान करें और निधिध्यासन होगा इसके साथ ये मंत्र अभी हुआ और अंतिम में शिष्य आकर के कह दिया कि मनिए विदितम तो मानता हूं कि अभी मैं ब्रह्म को जानता हूँ आगे प्रश्न करते हैं कथम इतनी आपने ब्रह्म को जान लिया अभी ये कैसा जानते हैं तो शिष्य अभी कहता है श्रीणुता तरी आप सुनिए अर्थात जैसा उसका अनुभव हो अभी उसको शब्द से कह रहा है हम मन सुवेदेति नो न वेदेति वेद चो नो वेदच अभी शिष्य कहता है कि टीका में अच्छा हाँ हाँ तर्कस ये अंतिम पंक्ति रह गया पूर्व मंत्र में टीका में वेद्ये घटाधिवत वेद्य पंक्ति कहें हाँ तत्वेद्यम न तत्वेद्यम भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में था न उसके बाद ये है तर्कत वेद्य ठीक है उसी का अर्थ कहते हैं भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में दिया था ब्रह्म न तत्वेद्यम सुवेद्यम नहीं है इसके लिए टीका में थोड़ा स्पष्टता देते हैं वेद्यत्वे घटाधिपत अनात्मत्वाद इति प्रसंग अनात्मत्वादि न अनात्मत्वादि प्रसंगात अगर वेद्य हो जाएगा घट जैसा वैद्य होता है वैद्य घेय हमसे भिन्न है इस प्रकार की अगर जाना जाएगा तो घट आदि जैसा वो अनात्मा हो जाएगा ये तर्क है भाष्य नीचे से द्वितीय पंक्ति में दिया ना तर्क तश्च निर्धार्य तर्क से निर्धारण करके तर्क कैसा है उसको दिखाते हैं अगर वेद्य हो जाएगा घट जैसा अ, अ, अनात्मा हो जाएगा इत्यादि तर्क ये सब तर्क से आत्मनोवेद्यम न भवती एव आत्मनोवेद्यम न भवती अर्थात वो ब्रह्म हमारा वेद्य हो जाएगा ऐसा नहीं है अर्थात हम उसको भिन्नत्व न जान लेंगे ऐसा नहीं है जानेंगे तो अनात्मा हो जाएगा निर्धार्य अज्ञान संशयादि अभावन भाष्य में शब्द है निर्धार्य उसका अर्थ कहते हैं अज्ञान संशय नहीं रहना है अज्ञान संशय और विपर्य ये सब अगर है तो फिर निर्धारण नहीं हुआ है इत्यादि अभावेन स्वानुभवं कृत्वा अपना अनुभव करके आगम से आचार्य से श्रवण किया आगे युक्ति से स्वयं विचार करके मनन हुआ आगे स्व अनुभव निश्चय कर लिया निधि ध्यान से अच्छा आगे दसम मंत्र देख रहे थे हम मन्ये सुवेदेति अब शिष्य का जो अनुभव हुआ उसको वो कहता है अहम सुवेद ब्रह्म सुवेद सुवेद इतिम न मनये नो न वेद इति वेद च यो नद्वेद तद्वेद नो न वेदी वेद च अन्वय जैसा है ऐसा ही है क्योंकि आचार्य ने कहे थे कि विदिता अधि विदित से भिन्न है उसका अनुभव भी इसी प्रकार हुआ है कहता है कि अहम मन्ये न सुवेद क्योंकि सुवेद हो गया तो विदित अपने से भिन्न है ये अनुभव करके कहता है कि हम भी वही मानते हैं कि जो विदित है वो ब्रह्म नहीं है इसलिए मैं क्या मानता हूँ कहते है न सुवेद अर्थात न विदित विदित नहीं होता है विदित अर्थात अपने से भिन्न विदित नहीं होता है आचार्य का प्रथम वाक्य था कि विदितादि वो अनुभव भी कहता है कि अहम मन्ये न सुवेद अर्थात विदित नहीं है विदिता से अन्य है आचार्य आगे कहते विदिता दधि अविदितादी विदिताद अन्य अथवा अविदिता दधि तो जो अविदित से भी भिन्न है तो अविदित से भिन्न है अर्थात वो ब्रह्म अविदित भी नहीं है इसलिए शिष्य भी कह रहा है कि न वेद अर्थात अविदित तो है इस प्रकार की भी नहीं है नो वेद नेदी नो नो कार्थ वेद इस प्रकार की भी नहीं है अर्थात अविदित तो यह भी नहीं है जैसा आगमन था शास्त्र का वाक्य आचार्य का वाक्य था उसी प्रकार के अपना अनुभव भी कहता है नो ने देती तो ना हम मन अर्थात विदित से अन्य हो गया नो न वेदेती इसके द्वारा अविदित से भी अन्य हो गया तो जैसा कहा गया था आगे वेद च इतने अंश के द्वारा वो अपना दोनों को अर्थात सार कहता है ये दोनों वाक्य जो हो गया नाहम मन सुवेदेती नो नैदे इसका सार हो गया वेद च वेद च अर्थात ये दोनों का सार उपसंगार कर देता है चकार से लेंगे न वेद च वेद आगे च का अर्थ हो गया न वेद च अर्थात वेद न वेद ये दोनों प्रकार की अर्थात जानता भी हूं और नहीं जानता भी हूं विषयत्व न नहीं जानता हूं अविषय तो न जानता हूँ ये उसका अर्थ हो जाएगा कहेंगे इस प्रकार के आप जान लिए कहते हैं कि जान लिया इसीलिए तो कहता हूं तो शिष्य अभी क्या कहता है कि यो नदेद तदवेद तद यो नह नह ष्टी अस्माकम निर्धारण में ष्टी है हम लोगों का बीच में यह जो इस प्रकार की यो का अर्थ हम लोगों का बीच में निर्धारण में सृष्ठी यह जो तद, तद अर्थात जो मैंने कहा क्या कहा कहते हैं तो वेद अर्थात जानता भी हूं नहीं जानता भी हूं इस प्रकार की जो जो इस प्रकार की जानता है तदवेद तद, तद का अर्थ ब्रह्म वो ब्रह्म को जानता है पहले तद का यद मया उक्तम जो मैंने कहा उसको जो जानता है वो तद का अर्थ ब्रह्म उस ब्रह्म को जानता है अर्थात हमने जैसा ब्रह्म का स्वरूप कहा इसको जो जानता है वो ब्रह्मो को जानता है ये शिष्य का निश्चयात्मक ज्ञान का लक्षण है अभी कितना दृढ़ता के साथ कहता है हम तो जानता है और ये भी हम कहता है कि जो इस प्रकार की जानता है वो भी ब्रह्म को जानता है ये अर्थात उसका निश्चय का सूचना है इसको भाग्य भाष्यकार कहेंगे कि जगर्ज अर्थात शिष्य का ये जो वाक्य हो गया कि जो हम लोग का बीच में इस प्रकार जानता है वो ब्रह्म को जानता है ये कहना यह शिष्य का गर्जन है निश्चय को कहता है नो, नो वेदेति वेदच अभी पूछते हैं कि अच्छा आपने कह दिया कि यो नद वेद हम लोग में जो इस प्रकार की जानता है किस प्रकार की जो हमने कहा क्या कहा अपने नो नो वेदेति वेद नो नो वेदा मैं जानता नहीं हूँ ये बात भी नहीं है और मैं जानता हूँ ये बात भी नहीं है विषय और विषय दोनों को लेकर के बाकी व्यवहार होता है टीका में भाष्य में न हम मन्ये सुवेदेति ये मंत्र का पूर्वार्ध हो गया न एव अहम मन्ये सुवेद ब्रह्म इति ब्रह्म सुवेद है इस प्रकार के मैं नहीं मानता हूं मैं नहीं जानता हूँ सुवेद का अर्थ अपने से भिन्नत्व है ना वो तो अनात्मा हो जाएगा तो अभी शंका करेंगे अगर ब्रह्म सुवेद नहीं है नैवतर तर विदितम तोया फिर आप जानते ही नहीं है ब्रह्म को नैव विदितम तो, तोया ब्रह्म इत उगते आह अर्थात तो अगर वो कह दिया कि ब्रह्म को मैं जानता भी नहीं जानता हूँ तो अभी दूसरे खड़ा होकर के कहता था ना कि जो हम लोगों से जानता है तो दूसरा कहता है आप तो स्वयं ही कहते हैं मैं ब्रह्म को जानता नहीं हूं तो आप फिर जानते नहीं अतः तो आह इसलिए वो कह रहा है आह नो न वेदेति इति वेद नो न वेद न वेद इति न मैं नहीं जानता हूं ये बात भी नहीं है वेद चो वेद च आया उसके लिए भाष्यकार करें वेद ची चब्दात न वेद च तो वेद च में जो च है वो च का अर्थ हो गया नौ वेद च अभी पूरा वाक्य हो जाएगा वेद नौ वेद च तो अंतिम में जो दो शब्द है मंत्र में पूर्वार्ध में उसका अर्थ हो गया वेद नौ वेद च इतना उसका अनुभव है अभी जो दूसरे सब ब्रह्मचारी थे जिनके सामने में ये जोर करके कह दिया अभी वो लोग कह रहे हैं नु विप्रति ये तो विरुद्ध बात कह रहे हैं कैसा विरुद्ध हुआ ना हम मन सुवेदेती नो न वेदेती वेद सुवेद इस प्रकार की मैं नहीं जानता हूँ और न वेद इति चरण में नहीं जानता हूँ ये बात भी नहीं है ठीक ठीक नहीं जानता हूं और नहीं जानता हूं ये बात भी नहीं है ये तो विरुद्ध हो गया वेद ची इसी को स्पष्ट कर रहे हैं वो लोग यदि न मन्य से सुवेद इति कथम मनय से वेद चईति अगर आप मानते हैं कि आप सुवेद नहीं है ब्रह्म फिर कैसे मानते हो कथम मन्य से वेदच? जानता हूं तो सुवेद नहीं है और जानते भी है अगर कहेंगे कि अथम मन्य से वेद एव इति हमें जानता हूँ तो अगर जानते हैं कथम न मन्य से सुवेद एती अगर आप जानते हो तो फिर सुवेद कैसे नहीं हुआ तो इधर कहते हैं सुवेद नहीं है और मैं जानता भी हूँ ये तो विरुद्ध हुआ एकम वस्तु ये न ज्ञाते तेन व वस्तु न सुविज्ञात इति बिप्रतिशत यहाँ तक पंक्ति देखेंगे अभी सब ब्रह्मचारी लोग कहते हैं आप ये बात कह रहे हैं कि सुवेद नहीं है और मैं जानता भी हूँ मैं एकम वस्तु ये न ज्ञाते जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना गया तेन तदेव वस्तु न सुविज्ञाते उसके द्वारा वो वस्तु नहीं जाना गया ये बात कहना ये विरुद्ध है किंतु ऐसा स्थिति हो सकता है जानता भी पदार्थ को और ठीक से नहीं जानता है जब रज्जु में सर्प का भ्रांति होती है तो वहां सामने वाला पदार्थ को जानता है नहीं जानता है जानता है देखिए तो जानता है और ठीक से जानता है क्या नहीं जानता है इसलिए वो कहेगा कि सुबह नहीं है किंतु मैं नहीं जानता हूं ये बात भी नहीं है तो ऐसा स्थिति हो सकता है कहेगा कि अभी अगर जब सब ब्रह्मचारी शिष्य को विरोध करेंगे आप इस प्रकार की वाक्य कैसा कह दिए तो ठीक से नहीं जानता हूं किंतु जानता भी हूं तो शिष्य कह देगा ऐसा स्थिति जब रज्जु में सर्पभ होता है तो मैं जानता भी हूं किंतु ठीक से नहीं जानता हूं मैं तो ये बात कह दिया तो सब ब्रह्मचारी लोग कह देंगे आप अभी सम्य ज्ञानी है ना भ्रांत हैं भ्रांत कह तो देंगे इसलिए कहते संशय विपर्य वर्जय अगर जानते भी है और ठीक से नहीं जानते हैं वो तो संशय अथवा विपर्य हो सकता है तो अगर आप इस प्रकार के कहते हैं कि मैं जानता भी हूं और ठीक से नहीं जानता हूं या तो आप संशयग्रस्त है नहीं तो विपर्य वाला है इस प्रकार की तो सब ब्रह्मचारी लोग कह रहे हैं कि संशय विपर्य को छोड़ करके आपका अगर इस प्रकार वाक्य होगा तो ये तो विप्रति विरुद्ध हुआ जानते हैं तो जानते हैं नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं जानता भी हूं नहीं जानता भी हूं ये तो संशय अथवा विपर्य में हो सकता है तो आपको अगर ये है तो कोई बात नहीं आप भी हम लोग के साथ आ जाइए फिर तो अगर नहीं है तो फिर आप बताइए कैसे होता है विरोध आगे वही लोग फिर अर्थात तो कह रहे हैं सब ब्रह्मचारी कह रहे हैं न च ब्रह्मित नया में त तो छूट गया यहाँ न च्रह्मित्व ज्ञेय पुराना में तो ठीक है नया पुस्तक में ठीक नहीं है ब्रह्म संशयित वा इति विपरीतव शक्यम संशित संशयग्रस्त होकर के स्थानु है अथवा पुरुष है जानता है तो कुछ दिखता है इसलिए जानता है किंतु तो ठीक से नहीं जानता है ये संशय में भी हो सकता है तो कहते हैं ब्रह्म संशयित्व न अर्थात संशय का विषय रूपेण अथवा विपरीतत्व विपरीय का विषयत्व ज्ञेय होता है ऐसा नियंतुम न सक्यम न पहले आज्ञा ब्रह्म ज्ञ होगा कैसे कहते हैं संशय का विषय रूपेण अथवा विपरीत का विषय रूपेण ऐसे नियंत्रु न सक्यम ऐसा आप नहीं कह पाएंगे संशय विपर्य सर्वत्र अनर्थक कर प्रसिद्ध हो संशय और विपर्य होगा तो ये तो अनर्थ कर ही है अनर्थ ही करेगा भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यती अज्ञान है तो चलेगा संशय है तो महान हानि हो गया अज्ञान है तो बता देने से करेगा संशय है तो उसका दूर करना कठिन है वो अनर्थ कर जाएगा अनर्थ करत्व न प्रसिद्ध हो संशय जहा होता है एवं आचार्य विचाल्य शिष्यो न शिष्यों आचार्य इस प्रकार की मतलब मानोपी आचार्य मानो अच्छा ये सब ब्रह्मचारी नहीं आचार्य है अर्थात तो आचार्य ही अभी शिष्य को कह रहे हैं कि आप इस प्रकार के कैसे विरुद्ध बात कहते हैं तो कहने पर भी अभी शिष्य विचलित तो नहीं हुआ न बिचचाल ठीक है आज यहाँ तक तो। सं शो मित्रु शो भगवईंद्र